कारण दोनों मिलाकर क्या कहते हैं समवाय स्ववाय सम, स, स, सम ये हुआ आप बोलिए इसका तो दोनों समय को मिला करके एक लक्षण है ना तो एक लक्षण हो समवाय और दूसरा स्व समवायी समवे दोनों आगे दोनों से एक लेना है कारण साले। अच्छा अगर हम घट और कपाल संयोग ये दोनों का बीच में कपाल संयोग घट का असामवा कारण होगा तो ये सामान्य कारण नहीं क्योंकि उसका विशेष जो लक्षण होना चाहिए घट और कपाल संयोग अभी कपाल संयोग का घट में कपाल संयोग हो गया कारण इसलिए कपाल संयोगत्व तो अवच्छिन्ना चलिए अच्छा और अगर हम तंतुरूप को पट रूप का असमवाय कारण बनाएंगे विशेष करके विशेष लक्षण समवायं पट रूप अवचिन्न कार्य कांतु रूप तंतुरूप कारण है इसलिए रूपत्व अवचिन्न कारण असर अच्छा दोनों में कितने आवश्यक भेद? दोनों में सामवाई कारण ऐसे रक्षण होगा दोनों का रक्षण सामान्य लक्षण समवाय समवायि कारण का और असमवाय कारण का समवायिक कारण का, का सामान्य लक्षण अलग हो गया वहाँ तादात्म्य संबंध न कारणता कार्यता तो समवाय सम्बंध न कार्यता ये दोनों में समान रहता है किंतु कारणता वहाँ था, था तादात्म्य संबंधी न कारणता यह किंतु कारणता अवच्छेद का संबंध अलग हो जाता है इसलिए दोनों में भेद है अच्छा अभी आत्मा में ज्ञान भी उत्पन्न होता है इच्छा भी उत्पन्न होता है और ज्ञान होने के बाद इच्छा होती है तो होने से अभी इच्छा रूपक कार्य और ज्ञान रूपक कारण दोनों एक स्थान पर रहे तो रहने पर अभी ज्ञान में असमवाय कारण का लक्षण आ जाएगा कौन सा आएगा कार्य सर ज्ञान ज्ञान इच्छा हो गया कार्य कार्यण सह इच्छया सह एक अर्थे आत्मनि वर्तमानम सत ज्ञानम इच्छा के प्रति असमवा कारण हो जाएगा ऐसे इच्छा प्रयत्न के प्रति असमवाई कारण हो जाएगा क्योंकि एकस्मिन अर्थे आत्मनि संवेतम सत ये हो जाएगा तो वहाँ वो लोग असमवाई कारण इंद्रिय मनोसंयोग को असमवा कारण लेते हैं ये न अच्छा जब ज्ञान इच्छा इत्यादि को होगा तब वहाँ आत्म मनोसयोग को असमभा कारण लेंगे आत्मा में उत्पन्न होगा ज्ञान और इच्छा इत्यादि मनोसंयोग होने से तो आत्मा संयोग इसको असमवाई कारण लेंगे नहीं की इच्छा के प्रति ज्ञान और कारण और प्रयत्नों के प्रति इच्छा असमवाय कारण इस प्रकार की नहीं होगा असमवा कारण का लक्षण इसलिए कहना पड़ेगा कि विशेष गुण भिन्नत्व सति। असमवा कारण का लक्षण में हम देंगे विशेष गुण भिन्नत्व सति, फिर आगे कार्य न कारण न सहवा संवेतम यह कहना पड़ेगा आत्मविशेष गुणों को हम असमवा कारण नहीं कहेंगे इसको ये पदकृत्य में दिया था पदकृति में दिया था ना पचहत्तर पृष्ठा में आत्म आत्मविशेष गुण अतिव्याप्ति आत्म विशेष गुण भिन्नत्व सतीन वहां लोग आत्म मनुष्योग को ही असमवाई कारण मानते हैं इस प्रकार की मानने का उनका हेतु है आप इच्छा के प्रति ज्ञान को असमवाही कारण मानेंगे और प्रयत्न के प्रति इच्छा को असमभाविक कारण माने तो इसी प्रकार की और धर्म के प्रति ये प्रयत्न को असमवाई कारण माने इस प्रकार की धर्म आत्मा में उत्पन्न होगा तो प्रयत्न होने से आगे कर्म करके धर्माधर्म उत्पन्न करेगा तो इस प्रकार की सब आप नाना असमवाई कारण मानने से अच्छा है कि लाघव है कि एक ही को मान लीजिए आत्मा में जो भी उत्पन्न होते हैं उनके लिए असमभा कारण एक ही हो जाएगा आत्म मनोसयोग ये तो सर्वदा रहेगा ही आत्म मनोसंयोग होने से ही कुछ होगा इसलिए इसको लाघव दृष्टि लेकर के वो मानते हैं असमभा कारण और दूसरा है कि आत्म मनोसंयोग एक सामान्य गुण है और आप अगर ज्ञान इच्छा प्रयत्न इत्यादि को असमवाई कारण मानेगे उस विशेष गुण है विशेष गुण सामान्य गुण में सर्वदा सामान्य गुण लाघव है एक सामान्य गुण और एक ही नाना नहीं लेना पड़ेगा आत्म मनुष्ययोग एक से ही कार्य चलेगा इसलिए आत्म मन संयोग को ही असमवा कारण लेंगे ये ज्ञान इच्छा प्रयत्न इत्यादि को असमवा कारण नहीं लेंगे इसलिए तद भिन्न कह देना पड़ेगा ये कहते लक्षण में और ये जुड़ जाएगा आत्म विशेष गुण भिन्नते सती आगे जितना है उतना रहेगा इतना और खाली अधिक लगेगा कार्य कारण तो वह एक अर्थ समण आगत प्रश्न ये समय कारण अहम आगे अच्छा कैसे होगा ये इच्छा के प्रति होगा और प्रयत्न के प्रति होगा धर्मा धर्मा आत्मा में जो भी सब उत्पन्न होंगे गए सबके प्रति आत्मा को यही कारण माना जाएगा लाघव है एक ही से काम चलाइए और संयोग है सामान्य गुण है उत्तर सब देते हैं ये पदकृति में दिया है ना आत्म विशेष गुण है अति व्याप्ति वारण आय पचहत्तर पृष्ठ पदकृति में दिया है अच्छा आगे तो अभी दो कारण का विचार हो गया क्या क्या, क्या? समवाय और कारण का लक्षण क्या हो गया था का यम कार्य उत्पाद्य तथा तो समवाहिक कारण और उसका निष्कृष्ट लक्षण क्या था अगर हम घट कपालों में कहेंगे तो विशेष विशेष निष्कृष्ट लक्षण घट कपालों में कारण का लक्षण संबंधित ये हो जाएगा का समवाही कारण तो अभी समवाहिक कारण असमवा कारण ये दोनों हो गए अभी कहते हैं तद उभय पढ़िए तद उभय तद कहने से समवाय असमवाय दोनों विचार हो गए उससे भिन्न कारणम निमित्त कारणम <kuh> तद उभय उभय कौन सा लिंग में चले कौन सा वचन में चलेगा बहुवचन अथवा बहु एकवचन उसका द्विवचन नहीं है तो यहाँ किस अर्थ में व्यवहार हुआ है बहुवचन में न एकवचन में तद उभय यहाँ उभय अर्थात ये एकवचन में ले गया उभय अर्थात दो दो, दो अवय है जिस समुदाय का तो उभय कहने से वो एक समुदाय को कहता है क्योंकि संख्याया अवयवे तयप अवय अर्थ में तयप होगा और उवाद उदात नित्यम अयच नित्य हो जाएगा तय से अयर उदात्व नित्यम तो उभ शब्द से तयप को अयच नित्य हो जाएगा अर्थात तो कहेगा कि उभौ अवयव युदाय स समुदाय हो जाएगा उभय तो उभय कहने से उसमे समुदायी उसके घटक दो हैं तो उससे भिन्न हो गया एक वचन है सर तो है तो भिन्नं कारणं निमित्त कारणं वो दोनों से भिन्न जो कारण होगा बाकी सबको निमित्त कारण कहा जाएगा यथा तूरी वेमादिकम पटस्य तूरी वेम इत्यादि ऐसे पदार्थ निमित्त कारण लक्ष्य तद तो उभय भिन्नमती ये निमित्त कारण हो गया समवायी कारण भिन्न सती असमवायी कारण भिन्न सती कारण निमित्त कारण का लक्षण हो जाएगा कारण होना पड़ेगा और ये दो कारण नहीं होंगे आगे आगे पढ़िए तद ये तो त्रिविध कारण मध्य अभी तीन प्रकार के हो गया क्या क्या निमित्त ये तीन कारण का बीच में यद असाधारणम कारणम जो असाधारण कारण होगा तद तो एव करणम उसको ही करण कहा जाएगा अभी असाधारण असाधारण कारण जो होगा उसको कर्ण कहना पड़ेगा साधारण कारण का लक्षण क्या था न्यायोधिनी में कहे थे साधारण कारण का लक्षण और फिर असाधारण का जो साधारण कारण होगा वो किसके प्रतिकारण होगा सभी कार्य के प्रतिकारण होगा वहाँ कार्यता का अवच्छेद को क्या होगा तो कैसा कहेंगे अभी समवाय कहाँ है जो सभी कार्य समवाय समुद्ध कारण था कार्यत्व अवच्छि कार्यत्वच्छिन्न कार्यता कारणता और असाधारण कहने से वहाँ कार्यता का अवच्छेद का कौन होगा उसका लक्षण क्या दिया था कार्यत्व हो जाएगा वहाँ अवच्छेद का घटत्व इत्यादि अवच्छेद तो होगा वो कार्यत्व तो है कार्यत्व तो नहीं है कार्यत्व तो से अतिरिक्त है, है आथिरिक्षे। तो, तो, आथिरिक्षे। तो क्या है लक्षण धर्म कार्... धर्म है वो कार्य अतिरिक्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता अभी कार्य केवल हम घट को बना रहे कार्यता रहेगा घट में तो अभी कार्यता का अवच्छेद हो जाए घट तो जो की कार्यत्व से अतिरिक्त धर्म है कार्यत्व अतिरिक्त धर्म अवच्छिन्न कार्यता निरूपित तो कारणता ये कारणताशाली जो होगा वो साधारण कारण होगा इसे पंक्ति बीच बीच में थोड़ा मतलब याद करने से आठ दस बार होने से फिर याद रह जाता है अच्छा अभी असाधारण कारण होना चाहिए और उसको करण कहेंगे अभी न्यायिक कार ये नब्य न्यायिक वाला इसलिए कहते न्याय में ती आगे किंतु जोड़ना पड़ेगा व्यापार बत्व सती खाली असाधारण कारणम कारणम नहीं होगा व्यापार बद असाधारण कारणम कारणम इस प्रकार के लक्षण देना पड़ेगा तो व्यापार बत्व सती असाधारण कारणम असाधारण दो प्रकार के कारण है साधारण कारण तो गिना गया वही नौ ही है इस सस्ता इतने है अच्छा तो बाकी ये असाधारण कारण अगर आप व्यापार कोई कहेगा कि हम दंड को क्यों घट के प्रति लेंगे हम चक्र को ले सकते हैं? चक्र भी असाधारण है घट के प्रति है कि तो कहते वहां एक निश्चित किया गया कि इसको आप कर्ण मानिए वही चक्र को करण मानेगा ठीक है चलेगा क्योंकि यहाँ दंड व्यवहार नहीं करेगा आजकल लोग कहेंगे ना हम तो उसके पीछे नीचे ये यंत्र लगा देंगे उससे चलेगा फिर दंड कहाँ रहा कहेंगे ये सब तो विचार करने के लिए कुछ भी ले सकते हैं किंतु ये लक्षण आपको वहाँ समन्वय होना चाहिए असाधारण होना चाहिए इतना लक्षण जिसमें घटेगा और व्यापार वाला वो होना चाहिए मतलब तजन्य व्यापार हो करके आपका कार्य बनना चाहिए दंड का व्यापार होता है दंड घूर्णन होता है अथवा चक्र का कारण कार्य होता है वो घूर्णन होता है उसे व्यापार हो सकते हैं तो उनसे दंड चक्र इत्यादि को आप कर्ण बना सकते हैं अच्छा अगर आप व्यापार वस्तु ऐसा नहीं देंगे तब अन्यथा तंतु कपाल संयोग और घट के प्रति कपाल संयोग ये असाधारण कारण है कपाल संयोग साधारण कारण है क्या नहीं है तो ये असाधारण कारण है तो घट्ट के प्रति असाधारण कारण कपालो संयोग हो गया तो यही ही बन जाएगा किंतु कपाल संयोग को अगर कर्ण बनाएंगे तब और एक आपको व्यापार चाहिए जो कि कर्ण जन्य होना चाहिए और कर्ण कार्य का जनक भी होना चाहिए तो तंतु संयोगों को ए कपाल और को अगर आप करण मानेंगे तो आगे आपके पास व्यापार नहीं है और आप करण उसको कहेंगे जो स्वयं व्यापार वाला होगा स्वयं व्यापार नहीं होना चाहिए व्यापार वाला होगा तो अगर आप यहाँ ये दंड अथवा चक्र इत्यादि को कुछ आप अगर कर्ण मान लेंगे तो कपाल संयोग ये व्यापार हो सकता है तो अगर आप व्यापार बद बोल करके नहीं देंगे तो स्वयं जो व्यापार है वही असाधारण होने से वो कर्ण बन जाएगा ये दोष आएगा अन्यथा तंतु कंपा कपाल संयोग और अतिव्याप्ति क्यों हो जाएगा तंतु कंपा कपाल संयोग कार्यत्व अतिरिक्त ये तंतु और कपाल इनका जो तंतु संयोग कपाल संयोग ये कार्यत्व अतिरिक्त धर्म है कार्यत्व तो अतिरिक्त घटत्व पटत्व घटत अच्छा तंतु और तंतु कपाल संयोग ये कार्यत्व तो अतिरिक्त नहीं है कार्यत्व से अतिरिक्त घटत्व है कार्यत्व से अतिरिक्त पटत्व है तभी घटचिन्न कार्यता उसके प्रति कारण घटत्व घटवि कार्यता के प्रति कारण कपाल संयोग होगा तो होने से कपाल संयोग में असाधारण कारण लक्षण गया कपाल संयोग असाधारण कारण हुआ क्योंकि घटत्व घटत्वावच्छिन्न कार्यता के प्रति कारण हो गया और ये जो घटत्व घटत्वावच्छिन्न हो गया ये घटत्व ये कार्य तो अतिरिक्त धर्म हुआ तो होने से तंतु संयोग और कपाल संयोग ये दोनों में असाधारण कारण का लक्षण गया तो फिर ये कारण बन जाएंगे तंतु कपाल संयोगी कार्यत्व अतिरिक्त पटत्व घटत्व अवच्छि प्रति कारण्वाद अस्ति अस्त इति अत्र तो संयोग कपाल संयोग ये भी असाधारण कारण हो गया तो तो तो इसमें इस भी करणत्ण तो का, करण का लक्षण चला जाता है ये वारण करने के लिए व्यापार बत्वे सती लक्षणे करण देयम् तो देण का लक्षण में ये विशेषण देना पड़ेगा व्यापार बतु सती व्यापार वाला भी होना चाहिए खाली असाधारण कारण होने से नहीं होगा असाधारण कारण प... हाँ ये अभी और... कल तो और जोर अंदर में भी होगा अच्छा कल तो पाठ नहीं है ठीक है चलो एक दिन बाद पहले ऊपर स्विच ऑन करिए ना ना पहले ऊपर से हाँ चलो तो देखिए तो उसको आता है हाँ। तंतु संयोग और कपाल संयोग ये दोनों असाधारण कारण तो है अगर करोण का लक्षण खाली असाधारण कारणम कहेंगे तब तो ये तंतु संयोग और कपाल संयोग इसमें भी अति व्याप्ति होगा किन्पार अवध कहने से और अति नहीं होगा क्योंकि कपाल संयोग अथवा तंतु संयोग ये व्यापार वाला नहीं है ये स्वयं ही व्यापार है व्यापार वाला नहीं है अच्छा ये जो कपाल संयोग ये अगर हम दंड को ण लेंगे तो दंड जन्य सती कपाल संयोग तो दंड जन्य कैसे कपड़ परंपरा से होगा साक्षात नहीं होगा अगर आप दंड को करण लीजिए अथवा चक्र को कर्ण लीजिए उससे आप कपाल बनाएंगे कपाल बनने के बाद आगे संयोग होगा इसलिए वो चक्र जन्य होगा कपाल संयोग परंपरा या तो कपाल संयोग चक्र जन्य हुआ अथवा दंड जन्य हुआ और दंड जन्य घट का जनक भी कपाल संयोग होगा तजन्य तुशति कर्ण जन्य तु सतिक जन्य कार्य जनक तजन्य जनक तद पद से दोनों स्थान पर कारण को ही लेंगे तो प्रथम तजन्य हो गया व्यापार दूसरा तजन्य हो गया कार्य उसका जनक हो जाएगा व्यापार तो ये जो कपाल संयोग है वो दंड जन्य तुशति दंड जन्य घट जनक हुआ तो होने से उसमें व्यापार का लक्षण जा रहा है तो ये व्यापार होगा तो फिर दंड व्यापार वाला होकर के करण बनेगा कपाल संयोग को अगर आप कर्ण मान लेंगे तो आगे आपके पास व्यापार नहीं है तो लक्षण अगर आप कर देंगे कि व्यापार बद असाधारण कारणम फिर कपाल संयोग करण नहीं हो पाएगा क्या कुलाला जन्य तो ये उसका लक्षण में और एक देते हैं द्रव्यान क्षति द्रव्यान क्षति तथ जन्यत्व तु क्षति तथ जन्यजनक ऐसे देते तो कुलाला ये द्रव्य हो गया इसलिए नहीं लिया जाएगा नहीं तो कुलाला पुत्र में अति होता है वहां दिखाए हैं कुलाला पुत्र कुलाला जन्य तो क्षति जन्य घट जनक अगर वहाँ कोई मदद करता है तो वो भी घटका जनक हो जाएगा इसलिए द्रव्य अन्यत्व का देखो ये गुणा अथवा कोई क्रिया सही कपाल संयोग कपाल संयोग व्यापार हो जाएगा भी है और तद्जन्य घट जनक भी है कपाल संयोग ये स्वयं व्यापार है हम कित लक्षण में कहेंगे व्यापार वाला होना चाहिए साधारण हो कारण तो ये जो कपाल संयोग है व्यापार वाला नहीं है स्वयं व्यापार है लक्षण जाएगा नहीं कपाल हमारा उद्देश्य है कि कपाल संयोग में लक्षण न जाए इसलिए हम व्यापार वाला लगा देंगे वो तो स्वयं व्यापार है व्यापारत्व तद जन्य सती तद्जन्य जनकत्व भवती ही दंड जन्य दंड जन्य जनकत्वाद भ्रम आदेर दंड व्यापारत्व दंड जन्य तो हो गया भ्रमी और दंडजन्य घटका जनक हो गया भ्रम्यता घूर्णन ये घूर्णन चक्र का घूर्णन है वो दंड जन्य है दंडजन्य तो सब दंड जन्य घटस्य जनक भ्रमी भ्रम्यता चक्र घूर्णन हैं दंड अभी करण स्थानीय हो जाएगा और भ्रमी व्यापार स्थानीय हो जाएगा क्योंकि भ्रम्यादेर दंड व्यापार तो दंड का व्यापार हो गया ग तंतुसा कपाल है कपाल तंतु कपालसं कपालतंतुव्यापारंतुसि कपाल संयोग कपाल जन्य सति कपाल जन्य घटका जनक है और तंतु संयोग भी तंतु जन्य सति तंतु जन्य पटका जनक है तो होने से ये कपाल संयोग और तंतु संयोग ये दोनों व्यापार हो जाएंगे ये दोनों करण कोटि में आ जाते हैं करण करण कोटि में आ जाते हैं ना तो ये दोनों समवायिक कारण है साधारण तो समवाई समवायिक कारण भी ये आपका करण का लक्षण समवायिक कारण में भी जाएगा तो, तो किंतु हम समवायी कारण को करण कोटि में नहीं लेते हैं ये सामान्य नियम कह देते हैं किंतु लक्षण जाएगा जो कपाल है तो उसमें करण का लक्षण जाएगा क्योंकि व्यापार बद कारण लक्षण तो जाएगा और यहाँ भी दिखा दिए कपाल ये कर्ण है कपाल जन्य हो गया कपाल संयोग तजन्य तु सती कपालो जन्य त्यू कपालो जन्य घटका जनक हो गया कपालो संयोग तो, तो तदपद से हम कर्णों को लेते हैं तो कपालो में भी करण का लक्षण जाएगा इसका वारण करना ये दुष्कर है हमारे से कितने भार पाठन करना ये तो <laughs> कपाल में भी जाएगा असम करण का लक्षण तो इसका भारण कैसे कहेंगे नहीं <laughs> मानते हैं नयायिक लोग उसको सामवाहिक कारण कोटि में लेते हैं नहीं करण नहीं क्यूँकी जो कारण होता है वो समवाहिक कारण उपादान कारण से कुछ भिन्न होना चाहिए ये लौकिक प्रसिद्धि है तो मतलब इसको सामवाहिक कारण को छोड़ करके फिर कहना चाहिए था इस उद्देश्य ऐसी घट जाएगा इसलिए कहते हैं किंतु लोक में साधारणतः तो समवाई कारणों को करण कोटि में नहीं लेते हैं ये सामान्य व्यवहार से क्योंकि लक्षण पूरा घटे यहाँ पर तो अच्छा यहाँ अधिक नहीं होते अच्छा ठीक है लक्षण तो जाएगा अर्थात तो समवायिक कारण में भी लक्षण जाएगा और कहा है कि त्रिविध कारण मध्य यद असाधारण हो जाएगा तथा तो तो कपाल भी कर्ण हो सकता है दंड भी हो सकता है चक्र भी हो सकता है ये सब कर्ण हो सकते हैं इसलिए व्याकरण लोग कहते हैं साधक तमम करणम तो दंड चक्र और कपाल ये तीनों में देखना है कि साधक जो होगा और साधकम अगर देखेंगे तो सर्वदा समवायिक कारण ही साधकतम होगा ये वो तो निश्चित चाहिए बाकी चाहिए कोई आप व्यवहार करे न करे किन तो निश्चित जरूरत होगा इसलिए सर्वदा उस प्रकार कहने से समवाहिक कारण ही सर्वदा करण बन जाएगा किंतु लोक में प्रसिद्धि नहीं लेते अच्छा आगे कहते हैं कपाल लक्षण असाधारण विशेषण तो अनुपाधानी ईश्वर अदृष्टादेर पी व्यापारवत व सत्वात ईश्वर और अदृष्ट ये सब भी व्यापार वाला है और कारण भी है ईश्वर व्यापार वाला कैसे है ईश्वर जन्य ईश्वर जन्य घटस्य जनक ऐसा अगर कुछ आ जाएगा जैसे ईश्वर जन्य कुलाल का जो प्रवृत्ति हुआ वो ईश्वर जन्य है ईश्वरजन्य सब कुछ है ईश्वर जन्य कुलाल प्रवृत्ति हुआ और ईश्वर जन्य घटक तो घटका जनक कुलाल प्रवृत्ति हुआ अभी कुलाल प्रवृत्ति ये व्यापार स्थानीय हो जाएगा और ईश्वर करण स्थानीय आ जाएगा असाधारण पद नहीं देंगे तो ईश्वर में करण का लक्षण चला जाएगा व्यापार व तुशति कारणम ये हो जाएगा कारणम तो ईश्वर अदृष्ट ये भी हो जाएंगे करण लक्षण असाधारण को तो विशेषण अनुपादाने नहीं देंगे तो ईश्वर अदृष्टादेर भी व्यापार वत सत्वात ईश्वर अदृष्टादे उनका भी व्यापार कारणत्व है होने पर तत्र त्र तद अतिव्याप्ति तदवारण अति अतिव्याप्ति वारण असाधारण इसलिए ईश्वर अदृष्ट इत्यादि को करण नहीं लेना है ईश्वरजन्य कुलाल प्रवृत्ति कुछ भी कहते हैं ईश्वरजन्य दंड भी है ईश्वरजन्य चक्र भी है किंतु द्रव्य अन्य कहते हैं इसलिए कुलाल प्रवृत्ति ले सकते हैं वो क्रिया हो गया ईश्वर से की है। तो से जन्म जन्म की ईश्वर तो सभी के प्रति जनक है साधारण कारण है तो आप कपाल स्वयं भी ले सकते हैं कपाल स्वयं भी ईश्वर जन्य है और ईश्वर जन्य घटका जनक भी है तो जनक जनक जनक नाना होंगे इसके प्रति कार्य के प्रति जो कारक होगा उसको जन को कार्य होगा हो सकते हैं ये आता है ना ये हम लोग सिद्धांत में आया था ना ये जगत करता घटस्य निर्माता इति विवाद करता कौन है ये सिद्धांत को कहीं एक जगह में पहुंची दिया था तो ये ब्रह्मा जी कहते हैं जगत में बनाता हूँ कुलाल कहते हैं घट में बनाता हूँ ये विवाद होता है तो हो ये होगा सर्वत्र सर्वोत्रण का लक्षण हुआ आगे आगे पढ़िए तो तत्र तत्र अर्थात ये जो इसका टीका न्याय ने देते हैं षिध इंद्रिय भूत प्रत्यक्ष प्रमाण लक्षण आह प्रमा पद कृत में दिया है प्रमाण प्रमाणचतु मध्ये अभी प्रमाण तत्म चतुर्धम वहां लाया तो तत्कर्णम कहने से आगे कारणों का प्रपंच करते करते, करते करण कारण हो करके अभी करण का निश्चय हो गया अभी फिर तत्कर्णम कहने से जो चार था उनका, उनका बीच में प्रथम प्रत्यक्ष था उसका कारण कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम प्रत्यक्षम जो प्रत्यक्ष ज्ञान कारणम यहाँ प्रत्यक्ष शब्द का क्या अर्थ है ज्ञान प्रमा तो प्रत्यक्ष ज्ञान समानधिकरण है उसका कारणम उसको कहेंगे प्रत्यक्षम ये जो दूसरा प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षण आह प्रत्यक्ष प्रमाण छह प्रकार के है और प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है कहते हैं इंद्रिय भूत इंद्रिय स्वरूप इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है इसलिए और इंद्रिय कितने हैं कहते हैं छ है पांच ज्ञान इंद्रिय मन मन भी के एक करण है मन के द्वारा क्या देखा जाएगा प्रत्यक्ष होगा सुख दुख आत्मा ये सब होंगे इसलिए सड़विध इंद्रिय ये भूत जो प्रत्यक्ष प्रमाण इनका लक्षण प्रत्यक्ष ज्ञान करण हम प्रत्यक्षम प्रमा भूत प्रत्यक्ष आदि प्रमा रूप को जो प्रत्यक्ष आदि है उसमें अर्थात प्रत्यक्षात्मक यज्ञान ये हो गया प्रमाभूत प्रत्यक्ष प्रत्यक्षात्मक यज्ञान कौन सा है कहते हैं चक्षुषादी प्रत्यक्ष इसका दृष्टांत तो दे दिए तो प्रति कारण होगा अर्थात व्यापार वसाधारण कारण ये इंद्रिय होगा अच्छा अतः आप करण कहने के, के लिए असाधारण धर, कारण होना चाहिए और व्यापार वाला होना चाहिए अभी आप कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति इंद्रिय ही कारण होगा इंद्रिय अगर कारण होगा तब तत्प्रति तत्प्रति प्रत्यक्ष ज्ञान प्रति प्रत्यक्ष ज्ञान का उदाहरण दे दिया चाक्षुसाधी प्रत्यक्ष चाक्षुसाधी जो प्रत्यक्ष हो उसके प्रति इंद्रिय कर्ण होगा क्यों होगा व्यापार बद असाधारण इंद्रिय तो तो जो व्यापार वसाधारण तो कारण होगा वही करण होगा इसलिए कहते हैं कि चाक्षुसादी प्रत्यक्ष के प्रति इंद्रिय ही करण होगा तो इंद्रिय कैसे होता है व्यापार तो कैसे होगा इंद्रिय असाधारण कारण है किंतु व्यापार वाला कैसा होगा उसको आगे कहते <generous> हैं हाँ, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण होगा वो प्रत्यक्ष हो जाएगा ये सामान्य लक्षण हुआ और ये प्रत्यक्ष जो कारण हुआ वो कौन होंगे इंद्रिय होगा और इंद्रिय होने से वो असाधारण है कारण है किंतु व्यापार वाला होना चाहिए और ये आवश्यकता एक है ये पंक्ति फिर शुरू से देख लीजिए परमाभूत प्रत्यक्ष आदिशु ये क्यों कहा क्यूँकी आपका मूल में है प्रत्यक्ष ज्ञान कर्ण ये तो जो प्रत्यक्ष दिया ये प्रत्यक्ष प्रमा है इसलिए कहते हैं कि प्रमाभूत जो प्रत्यक्ष आदि मूल में जो प्रत्यक्ष है उसका विशेषण देते हैं प्रमाभूत प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष शब्द तीन में व्यवहार होता है ज्ञान में कर्ण में और कर्ण हो गया इंद्रिय और विषय घट प्रत्यक्ष कहते हैं विषय में इसलिए यहाँ परमाभूत प्रत्यक्ष आदि तो इसका अर्थ कहते हैं yeah. प्रत्यक्षात्मक ये ज्ञानम ये उसी का अर्थ हो गया इसका दृष्टांत देते हैं कौन है कहते हैं चाक्षु शादी प्रत्यक्षम हो गया, गया दृष्टांत कभी तो yeah. मूल में था जो प्रत्यक्ष ज्ञानम यहाँ तक विचार हो गया चाक्षु प्रत्यक्षम ये हो गया प्रत्यक्ष ज्ञानम आगे मूल में है प्रत्यक्ष ज्ञानम तत्व करण उसके लिए आगे न्यायवधि में कहते हैं तत्प्रतिकरण करण का लक्षण हो गया व्यापार वसाधारण कारण तत्कर्णम करण नहीं लेकर लिख दे व्यापार वसाधारण तो कारण ये जो होगा उसको हम कर्ण कहेंगे तो कौन है कहते इंद्रियम भवति इंद्रिय होता है व्यापार वसाधारण तो कारणम चाक्षुसादी ज्ञान के प्रति इंद्रिय होता है अतः तो प्रत्यक्ष ज्ञान करणत्व प्रत्यक्ष से लक्षण समन्वय हो गया किंतु ये व्यापार वाला कैसे होगा इंद्रिय अभी कहते हैं जो सन्निकर्ष होते हैं इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष होगा सन्निकर्ष कितना है कितने प्रकार की छह प्रकार की प्रथम हो गया संयोग दूसरा हो गया संयुक्त समवाय तीसरा संयुक्त चौथा समवाय किसका किसका होगा वो क्या थोड़ी अभी अभी इंद्रिय के द्वारा विषय के साथ सन्नीकर्ष न इंद्रिय का ये सन्नीकर्ष किसका किसका बीच में होता है तो जाति व्यक्ति इंद्रिय विषय का बीच में है तो इंद्रिय विषय का बीच में सन्नीकर्ष हो रहा है और एक सन्नीकर्ष है समवाय सनिकर्ष कौन सा इंद्रिय का किस विषय के साथ समवाय सन्निकर्ष होता है Okay. का, का? शब्द के साथ श्रोत इंद्रिया का शब्द के साथ समवाय संबंध हो गया संवाय हुआ। ये हो गया चौथा पांचवा कौन है ये किस का किस का बीच में शब्द स्रोत्र और शब्दत्व का बीच में और षठ क्या है विशेषण विशेष भाव इसमें प्रथम जो हो गया संयोग ये तो अनित्य है बाकी उसके बाद रहा संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय समवाय और समवेत समवाय ये चार जो हुए ये सब में घटकत्व न समवाय है समवाय जन्य है ना नित्य है नित्य है तो नित्य होने से ये जो सन्निकर्ष हो रहा है अब इसको आप व्यापार नहीं बना पाएंगे अब इंद्रियों को करण बनाते हैं इंद्रियों को व्यापार वाला करना पड़ेगा तो इंद्रियों को व्यापार वाला करने पर से आपको इंद्रिय जन्यत्व सती इंद्रिय जन्य जो प्रत्यक्ष प्रमाण इसका जनक ऐसा एक लाना पड़ेगा कहेंगे इंद्रिय जन्य शनिकर्ष और इंद्रिय जन्य ज्ञान का जनक भी शनिकर्ष है कहेंगे ये तो ठीक है किन्तु जब इंद्रिय जन्य कहेंगे जहाँ समवाय घटकत्व न है वो इंद्रिय जन्य हो जाएगा नहीं होगा इसलिए सन्नीकर्ष को आप नहीं कह पाएंगे व्यापार नहीं कह पाएंगे किंतु इंद्रिय को आपको कर्ण बनाना है उसको व्यापार वाला करना पड़ेगा से व्यापार नहीं होना नहीं हो पाएगा तो फिर आप व्यापार कैसा किसको लेंगे कहेंगे इंद्रिय मन के साथ जो संयोग होगा ये कोई नित्य नहीं है इंद्रिय मन के साथ संयोग नित्य नहीं है सुसूप नहीं होगा नहीं तो तो इंद्रिय मनोसयोग जो होता है उसको आप व्यापारों ले लीजिए वो इंद्रिय जन्य है तो इंद्रिय जन्य तो इंद्रिय जन्य ज्ञान का जन को होगा इंद्रिय मनोसयोग क्योंकि नया का नियम है कि आत्मा का मन के साथ क्या संबंध होगा आत्मा का मन के साथ संयोग और मन का इंद्रिय के साथ क्यों मनी का संयोग होता है नहीं क्यों होगा क्यों समय नहीं हो जाएगा मन और इंद्रिय का बीच में जो संबंध द्रव्य है तो ये संयोग हो गया और इंद्रिय का विषय के साथ जो संबंध होगा वो संयोग हो सकता है अन्य हो सकता है तो जहां इंद्रिय और द्रव्य का मतलब विषय के बीच में सन्निकर्ष संयोग है वो जन्य होगा तो वहां आप इंद्रिय और विषय के बीच में जो संबंध है सन्निकर्ष संयोग है उसका आप व्यापार मान सकते हैं किंतु बाकी चार में इंद्रिय विषय का सन्निकर्ष को नहीं मान पाएंगे क्योंकि वहां समवाय है वो नित्य है इसलिए मानना पड़ेगा कि इंद्रिय और मन के साथ जो संयोग आत्मा मन इंद्रिय विषय इंद्रिय का विषय के साथ संबंध को लीजिए अथवा इंद्रिय का मन के साथ संबंध को लीजिए इंद्रिय का विषय के साथ संबंध चार जगह में नहीं ले पाएंगे इंद्रिय का मन के साथ संबंध सभी जगह में ले पाएंगे इसलिए लाघवाद इंद्रिय मन संयोग इसी को व्यापार मान लीजिए ये इंद्रिय जन्य होगा और इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष प्रमा का जन का भी होगा उसको व्यापार मानेंगे तब इंद्रिय व्यापार वाला हो जाएगा तो इंद्रिय व्यापार वसाधारण कारण हो जाएगा इसको कहते हैं आद्य सन्निकर्ष अतिरिक्त आद्य सन्निकर्ष कौन है संयोग उसको छोड़कर के चतुर्विध सन्निक समवाय रूपत्व समवाय रूप होने से इंद्रिय रूपत्वेंद्रिय एक आर छूट गया रूपत्वेन इंद्रिय जन्य तो आगे जो चार हो गए सन्निकर्ष समवाय रूप होने से इंद्रिय जन्य तो व्यापार न संभवती वो सब शनिक व्यापार नहीं हो पाएंगे इसलिए इंद्रिय मन संयोग से बाह्य प्रत्यक्षे जननीय इंद्रिय व्यापारता बोधिया इंद्रिय और मन के साथ जो संयोग हुआ बाह्य प्रत्यक्ष का जनन में वही इंद्रिय का व्यापार मानना पड़ेगा इंद्रिय मन संयोग होता है वही इंद्रिय का व्यापार हुआ तभी तो इंद्रिय व्यापार वाला हुआ और असाधारण कारण हुआ तो होने से इंद्रिय करुण बन जाएगा अच्छा चतुर्विदर्थ समय तोयुक्त संयुक्त समय तो समवाय चतुर्विद अर्थात आद्य को छोड़कर के आगे चार समय तो तो और समवाय तो हो गया चतुर्था द्वितीय से लेना है संयुक्त समवाय संयुक्त समवेत समवाय आगे समवायु समवेत समय ये चार, चार व्यापार नहीं हो पाएंगे इसलिए इंद्रिय मन संयोगों को ही व्यापार लेना पड़ेगा मानस प्रत्यक्ष जहां मन के द्वारा प्रत्यक्ष होगा तो वहां इंद्रियों का कोई कार्य नहीं है अन्य इंद्रिय का इसलिए कहते हैं मानस प्रत्यक्ष आत्म मनुसयोग व्यापार था मानस प्रत्यक्ष आत्मा का होगा अथवा सुख दुख इत्यादि का होगा उसके लिए आत्मा मन संयोग ये व्यापार होगा आत्मा मन संयोग व्यापारता साकार व्यापार ऊपर में दे दिया इंद्रिय व्यापारता तो जब मानस प्रत्यक्ष होगा तो ये बाह्य इंद्रिय का कोई आवश्यकता नहीं है तो मानस प्रत्यक्ष मानस मन ही इंद्रिय हो जाएगा उसका व्यापार हो जाएगा आत्मा मन संयोग को है। लाघव से इंद्रिय और मन में सन्नीकर्ष इंद्रिय मनो का संबंध को सन्नीकर्ष नहीं कहा जाता है सन्नीकर्ष तो इंद्रिय और विषय के साथ जो होता है उसको सन्नीकर्ष कहते हैं इंद्रिय और मन का बीच में संबंध वो तो सिद्ध है वो बदलने वाला नहीं है। तो सही वो संबंध हो तो स्वयं संबंध होगा ही मानस में संयोग ये इसमें से जाएगा। तो अभी आत्मनोस को मनो वहां है मनोजन्य हुआ मनो आत्मा संयोग मनोजन्य है और मनोजन्य जो ये हुआ सब सुख दुख इच्छा आदि उसका जनक हो जाएगा अच्छा आगे आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर